गीता तत्व चिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति एक सौ इकतीस पथिक और कल्पतरु का दृष्टान्त श्री रामकृष्ण देव ईश्वर को कल्पतरु बताते हुए एक कहानी कहते हैं जेठ की दोपहरी में कोई थका मांदा व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था जिससे रात होने के पहले वह अपने गांव पहुंच जाए रास्ते में एक बियाबान जंगल पड़ता था थका तो था ही एक वृक्ष की घनी शीतल छाया में वह थोड़ी देर वहाँ बैठकर कर सुस्ताने लगा भूख प्यास जोरों से लगी हुई थी आह उसने मन में सोचा यदि कुछ खाने को मिल जाता और पीने को ठंडा पानी तो क्या बढ़िया बात होती सोचने की देर थी कि उसने ठक की आवाज़ सुनी और घूमकर देखा तो वृक्ष के दूसरी ओर एक थाली ढकी हुई रखी है और बाजू में ही एक सुराही भी है जिस पर गिलास ढका हुआ है पथिक को घोर आश्चर्य हुआ वह उठकर थाल के पास गया ऊपर का कपड़ा उठाकर उसने देखा कि उसकी मनपसंद चीज़ें थाली में सजाकर रखी गई है फिर क्या था उसने छक भोजन किया और पेट भरकर शीतल जल पिया अब तो उसे आलस्य सताने लगा सोचा चंद मिनट पैर लंबे कर लूँ और वह जमीन पर लेट गया वाह बांह को को तकिया तकिया बना लिया, मन में विचार उठा कि यदि सोने के लिए गद्दा मिल जाता और कोई को दबा देता, तो कितना मजा आता। सोचने की देर थी लेट जाओ पथिक मोहित हुआ गद्दे पर लेट गया और तकिया पर सिर रखकर अपने पैर फैला दिए तरुणी अपने कोमल हाथों से उसके पैरों को दबाने लगी वह थका तो था ही फिर पेट भी खूब भर गया था उस पर नींद ने हमला बोल दिया तब उसकी निद्रा टूटी वह देखता क्या है कि साँझ जंगल में उतर चुकी है ना तो वहाँ वह रमड़ी है न गद्दा न तकिया, तब उसने सोचा कि वह थकान के कारण ही सो गया था और अपना सपना देख रहा था दूसरे ही क्षण उसे भय ने जकड़ लिया वह सोचने लगा कि अगर इस समय कोई शेर आकर मुझ पर टूट पड़े तो और सोचते ही एक शेर धहाड़ता हुआ आया और उसे चट कर गया श्री रामकृष्ण यह कहानी बताकर कहते हैं कि पथित नहीं जानता था कि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है कल्प वृक्ष सद इच्छाओं की तो पूर्ति करता ही है असद इच्छाओं की भी करता ईश्वर भी ऐसे ही है यह तो अब मनुष्य पर है कि वह ईश्वर से क्या चाहता है